शे मन्दे मैत स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नोरीनेस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शाति शाति शंकरं शंकराचार्यं शंकर शंकरचार्यं केशव वादरा सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरात्में मूर्तिभागिनेबद्पेहाय दक्षिणमूर्त नमः शां ते शांति, शांति, शांति, शांति अथर्व अथर्ववेदिया मांडू उपनिषद इसमें चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का आज छियानबे कारिका देखेंगे पूर्व कारिका में कहा गया था अजम साम्ये तुए कैचि भविष्य सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञा तच्च लोको न गाते अजम तो साम्यम ये आत्मतत्व का स्वरूप है तो इसको अभी टीका में कहते हैं अजम साम्यम इति उक्तम प्रमेय जो प्रमेय है प्रमेय अर्थात जिसको हम जानने के लिए चल रहे हैं वो अजम अर्थात तो उसका उत्पत्ति विनाश इत्यादि नहीं है साम्यम सदा एक है तद तो विषय तो तो निश्चितवान प्रमाता अभी एक हो गया प्रमेय और ऐसा निश्चित वाला जो है वो हो गया प्रमाता और प्रमाणम तथा तो च्ञ ज्ञानमिति तो एक आ गया प्रमेय जो अजम साम्य तो तुम दूसरा हो गया प्रमाता जो इस विषय को निश्चय करता है तीसरा हो गया प्रमाण इस प्रकार के निश्चय वाला तो तीन आ गया प्रमाता प्रमाण प्रमेय आ गया तो वस्तु परिच्छेद वस्तु का परिच्छेद वस्तु का परिच्छेद अर्थात जो प्रमाता है अभी वो प्रमाण और प्रमेय के द्वारा परिचिन हो गया जो वस्तु हो गया जो कि विषय बना अभी वो परिच्छि हो गया क्योंकि उससे प्रमाता और प्रमाण भिन्न हो गए तो अगर जिस तत्व को जान रहे हैं अगर वो प्रमेय बनकर के प्रमात प्रमाण से भिन्न हो गया फिर वो पदार्थ निरवच्छिन्न कैसे रहा अर्थात वो फिर अद्वैत कैसे रहा वो तो दूसरों से भिन्न हो गया वस्तु परिचिन हो गया कथम महाज्ञान तो फिर परिच्छि वस्तु को जो जानता है वो महाज्ञान वाला कैसे हो जाएगा महाज्ञानवत्व उसी में आएगा आठ नंबर टिप्पणी दिया महाज्ञानवत्वम अपरिच्छिन्न गोचर ज्ञानवत्व अपरिचिन्न गोचरो, गोचरो ज्ञान जिस ज्ञान का विषय अपरिचिन्न है अपरिचिन्न अद आत्म तत्व ब्रह्म तो ब्रम्ह तो को विषय करने वाले जो ज्ञान है ऐसे ज्ञान वाला को ही महाज्ञान कहा जाएगा अगर अपरिच्छिन्न विषय को विषय करता है परिच्छिन्न पदार्थों को विषय करता है ऐसे ज्ञान वाला को महाज्ञान कैसे कहा जाएगा ये शंका हुआ अर्थात ब्रह्माकार और वृत्ति नहीं हो करके अन्य किसी पदार्थ को जब जानता है जानने का समय मैं जानने वाला और उसको जानता हूं कोई गंगा जी के ऊपर ध्यान करे शिव जी के ऊपर ध्यान करे मैं ध्यान करता हूं शिव जी के ऊपर ध्यान करता हूं और मेरे को पता चलता है कि ध्यान हो रहा है तीन चीज आ रहा है तो तीन चीज आया तो इस प्रकार की तीन चीज का ज्ञान तो सभी को होता है त्रिपुटी वाला ज्ञान फिर उसको महाज्ञान क्यों कहा जाएगा ये प्रश्न करने से उसका उत्तर सिद्धांत देता है अतः ब्रह्माकार वित्ती में इस प्रकार की नहीं है वहां त्रिपुटी नहीं है ब्रह्माकार वित्ती जब आरंभ होगा तो भी त्रिपुटी जैसा लगेगा किंतु वो फिर अनंतर काल में और त्रिपुटी का नहीं बान नहीं होगा ज्ञानमिष्यते अजस्व जमसंक्रत धर्मेशानी य्रमते ज्ञान प्रसंगत अजेषु धर्मेश अजेषु धर्मेश यतो ज्ञान न क्रमते तेन असंगम कीर्तितम् य तो ज्ञान न क्रमते न असंगम की अजय अजय एक दे दिया जन्मादि विक्रिया रहतेसु जन्मादि विक्रिया जिसमें नहीं है तो किसमें कहते हैं आत्म तत्व तो तो में बहुवचन कैसे कह दिया कहते हैं नाना जीव ऐसे भान होता है ऐसे कह दिया वास्तव तो नहीं है अजय सुजयसु समानाधिकरण कर दिया धर्मेशु धर्मेश् अर्थात जीवेशु चार नंबर टिप्पणी धर्मेश जीवेशु ये सारे जीव अज है अर्थात किसी की जन्म मृत्यु नहीं होता है ये अजय सुधर्मेश असंक्रांतम ज्ञानम असंक्रांतम अर्थात ज्ञान विषय को संक्रमण कर जाना इसको कहेगा संक्रांत तो ज्ञान हो गया ज्ञान विषय को संक्रमण कर लिया अर्थात ज्ञान दचिद है अभी वो विषयाकार हो जाना इसको कहेंगे कि ज्ञान का संक्रमण हो गया दूसरा है कि आ गया तदाकार तो हो गया इसको कहते हैं ज्ञान का संक्रमण हो गया किंतु जब ज्ञान अन्य कोई विषय नहीं है तो विषयाकार नहीं बन पाएगा तो इसको कहते हैं असंक्रांतम तीन नंबर टिप्पणी दिया असंक्रांतम स्व अतिरिक्त विषय असंस्पृष्टम स्व अतिरिक्त विषय से संस्पृष्ट नहीं होना केवल सुहा कार्य वृत्ति होना अहम इतना ही ज्ञान का विषय होना चाहिए और अहम में कोई भी उपाधि आ गया अहम स्थल अश्मी कृषो अश्मी अथवा गौरव अस्मि कृष्ण अस्मि इस प्रकार की अगर हो गया ये सब संक्रमण हो गया किसी विषय को संक्रमण अर्थात स्पर्श नहीं करता हुआ ये हो गया असंक्रांतम ऐसा जो ज्ञानम पांच नंबर दे ज्ञानम, ज्ञानम ब्रह्म स्वरूपम चित्त स्वरूपम ज्ञान जब विषय को संक्रमण कर जाता है तो ये हो गया वृत्ति ज्ञान अर्थात बिंब अब प्रतिबिंब के साथ मिलकर के वृत्ति के साथ भी मिल गया इसको कहे संक्रमण ज्ञान हो गया संक्रमित तो ज्ञान जब ज्ञान कोई वृत्ति के साथ मिलता नहीं कम नहीं मिलेगा जो वृत्ति में विषय नहीं आएगा तो वृत्ति किम आकार हो जाएगा कहेंगे तो वृत्ति हम है अहमाकार में विषय कब आ जाएगा कहते स्थूल कृष गौरव कृष्ण इस प्रकार की कुछ भी आ गया तो ये फिर संक्रमण हो गया तो कोई भी इस प्रकार की नहीं आना शुद्ध अर्थात केवल ये ब्रह्माकार वृत्ति होना इसी प्रकार के ज्ञानम वो ज्ञानम भी अजम ईष्यते अ संक्रमित तो ज्ञानम वो भी अज है अजय अर्थात बिंब स्वरूप है ब्रह्म है आत्मतत्व है इसलिए ये वेदांत तो का यही करुणा है कि ज्ञान कभी हमारा विषयाकार न बने किंतु विषयाकार क्यों बन जाता है कहते वासना के चलते कहते वासना अभी को कुछ भी नहीं चाहिए कहेंगे अगर कुछ भी नहीं चाहिए तब तो उसका संस्कार रहेगा वो विक्षेप करवाएगा पहले वासना मुक्त होना है फिर संस्कार कैसे हटेगा कहेंगे वेदांत तो जितना लगे हैं और अधिक लगना है बार बार सुनते रहेंगे कि ज्ञान विषयाकार नहीं होना है संस्कार बनेगा ज्ञान विषयाकार नहीं होना है फिर धीरे धीरे जब विषयाकार होगा तो कहेगा अंदर से विषयाकार नहीं होना है ये फिर उसको रोकेगा कोई जबरदस्त करके रोकने का नहीं है संस्कार बना देगा कि विषयाकार नहीं होना है ये ही संस्कार ही रोकेगा उसको तो इसलिए वेदांत जबरदस्त करके कुछ नहीं करेगा कहेगा आप जान करके स्पष्ट हो तो जाना आगे सब चीज अपने आप घटेगा धीरे धीरे कुछ अर्थात तो बलपूर्वक नहीं करना है बलपूर्वक चित्त को अगर हम रोकते हैं तो उसे फिर हानि भी हो जाती है ऐसा तो। <स्थाथ> जब हो गया तो ज्ञान अजम अजम अर्थात वो हिच्छित स्वरूप हो गया हो गया यथो तो न क्रमते यथो तो ज्ञानम न क्रमते क्योंकि ज्ञान न क्रमते क्रमण का अर्थ विषय संस्पर्श हो जाना न क्रम ज्यादा विषय संस्पर्श नहीं होना छह नंबर टिप्पणी दे दिया स्व भिन्न विषय न संसृज्यते ज्ञान स्व भिन्न विध को विषय नहीं करना है केवल स्वयं को विषय करना है इस प्रकार की जब होगा तेना असंग इसलिए उस ज्ञान को असंग कहा गया कूटस्थ कहा गया धारण्य में आता है असंगो ही अयम पुरुषः है अनन्वागतस्तवती एक अवस्था से जब दूसरा अवस्था को जाता है उस अवस्था का कुछ भी चीज को नहीं लाता है यही प्रमाण है की ज्ञान जो हमारा स्वभाव है वो असंग है अजा धर्माश जो श्लोक में कहा गया अजेश का समानाधिकरण दे दिया धर्मेश अर्थात अजा धर्म ये धर्म कौन कहते चित प्रतिबिंब चैतन्य का प्रतिबिंब है कहा प्रतिबिंब हो रहा है अंतकरण में ये हो गए सब जीवा विवक्ष्यंत इसलिए अज धर्म ये जीवों को कहा जाता है तेसु तेसु न टिप्पणी तद अभिन्नम का इत्यु अजम अजम अर्थात तद अभिन्नम तेसु अजम तेसु अजम अजम का अर्थ हो गया तद अभिन्नम क्योंकि अजम हो गया ज्ञानम तो ये ज्ञानम अर्थात ब्रह्म अभिन्न जो ज्ञान है नवा टिप्पणी तेसु के ऊपर आ गया शायद अजम के ऊपर होना चाहिए था क्योंकि टिप्पणी करके पूरा वहां लिखते हैं तेसुजम छियानवे तारीगमान छियानवे टीका में तेसुजम तेसुजम अच्छा बीच में लगा दिया ठीक है अर्थात तो वही स्थिति ही है जो कि उससे भिन्न और ज्ञान नहीं है वृत्ति ज्ञान तेषु अजम अजम अर्थात ज्ञानम ज्ञानम अन्य कोई विषय नहीं है तो कूटस्थ दृष्टि रूपम चित स्वरूपम कूटस्थ अर्थात अर्था कोई परिवर्तन नहीं होने वाला बिंबकल्पम बिंबकल्पम बिंब नहीं है बिंब है अर्थात बिंब कब कह देंगे जब प्रतिबिंब आएगा इसलिए कहते हैं बिंब कल्पम ईसद ऊनम बिंब नहीं बना है बिंब नहीं होना तो प्रतिबिंब नहीं हो रहा शुद्ध बिल्कुल है प्रतिबिंब आने से उसको बिंब कह देते हैं प्रतिबिंब नहीं है तो फिर क्यों बिंब है इसलिए कहते हैं बिंब कल्पम ईसद असमाप्त हो कल्पक अर्थात थोड़ा कम है ये बिंब से थोड़ा कम है क्योंकि बिंब का तो एक प्रतिबिंब का विचार है यहाँ वो भी नहीं है वो कौन है कहते ब्रह्म अचलम आत्मभूतम आगे पाठ संशोधन करना है ब्रह्म अचलम अचलम दस नंबर दे दिया विषय असंसर्गी विषय के साथ संबंध नहीं होना है ज्ञान विषय के साथ संबंध नहीं होना है यही मतलब अंतिम स्थिति है विषय न हो आत्मभूतम वो ज्ञान हो गया ब्रह्म जो कि आत्मा है अभ्युपगम्य गुट गया टीका में और तो इसी प्रकार की अभ्युप गम्यते स्वीकृत ऐसा ही माना जाता है कहते माना जाता है अर्थात जिनको अनुभव है वो कहते हैं इसलिए हमको मानना पड़ेगा अभी हमको अगर अनुभव नहीं है था। तो था तथा मान मेियादि आदि से कल्पित वस्तु वस्तु परिच्छेद अभाव उपपन्न तत्व ज्ञानवत्ता महाज्ञानवत्व पूर्व पक्ष संाया था कि प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन भेद होने से अपरिचिन्न कैसे हुआ उत्तर देते हैं तथा मान मेय आदि हो गया उसे, माता प्रमाता ये सब भाव कल्पित तो है होने पर वस्तुत तो वास्तविक क्या है वस्तु परिच्छेद अभावत ये सब कल्पित है कल्पित सर्प माला भू छिद्र दंड के द्वारा रज्जु में नाना तो आ जाएगा नहीं, नहीं आएगा इसलिए कहते हैं वस्तु परिच्छेद अभावत वस्तुतः तो वस्तु परिच्छेद नहीं है वास्तविक कोई परिच्छेद नहीं है नहीं होने से उपन्नम उपन्नम अर्थात ये संभव है ये तर्क है ज्ञान वजताम महाज्ञान इसलिए ये जो वस्तु परिच्छेद दोष आप दिखा दिए थे वस्तु परिच्छेद दोष वास्तविक नहीं है इसलिए इस प्रकार की जो रज्जु को जान रहा है उसमें किंतु तो नाना पदार्थ नाना लोगों को दिख रहा है वो जो रज्जु को जान रहा है कहते उसी का ज्ञान है ठीक है उसी को महाज्ञान वाला कहा जाएगा किंच अस्मन मते ज्ञानस्य से यद असंग अंगीकृतम तदपि विषयाभात एवं सिद्ध्यति सिद्धांति कहते हैं कि हमारा मत में अर्थात वेदांत तो मत में ज्ञान को जो असंग कहा जाता है असंग कहने का अर्थ है कि बाकी पदार्थ है दूसरे उसके साथ संग करते हैं किंतु ये संग नहीं करता है इसलिए असंग कहा जाता है किंतु कहते हैं ये इस प्रकार नहीं है वास्तविक तो दूसरा पदार्थ तो है ही नहीं इसलिए असंग है नहीं तो असंग कहने से प्रतियोगी हो गया संग संग बुद्धि में आ जाएगा वहां संग है यहां संग नहीं है कहते हैं ये इस प्रकार नहीं है विषय विषय ही नहीं है ततच उससे क्या हुआ कहते हैं कि मुक्ति निर्विषय मन इति यद उचित है तदपी अविरुद्धम इतिहा ये शायद ब्रह्म बिंदु उपनिषद का है मन एवं मनुष्याण कारण बंधमोक्ष बंधा विषयास बंधा विषयासक्त मुक्तौ निर्विषय स्मृत मुक्त नहीं मोक्षे निर्विषय स्मृत ऐसे है मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोक्षो बंध मोक्षो मनः ये मन मन कैसे बंधन मुक्ति का कारण हो गया कहते बंधा विषयासक्त विषय में आसक्त तो हो गया तो बेचारा बंधन में आ गया और मोक्ष निर्विसय स्मृतम मन अनिर्विसय हो गया तो मोक्ष हो गया इसलिए सारा उद्यम यही है कि मन को तो निर्विसय करना तो निर्विसय करने के लिए अन्य मार्ग भी है उसको दबाओ, दबाओ कहेंगे वेदांत तो मार्ग है कहते विषय तो को हटाओ हटाओ तो विषयों को हटा दीजिए ताकि जाने के लिए जागा नहीं रहेगा किन्तु तो सर्वत्र जागा है और उसको खींच के रखना है हमेशा के बल पड़ेगा तो वो थोड़ा कठिन है किंतु जिसका जैसे पूर्व जन्म का संस्कार है उसी मुताबिक चलेगा दो दो दो मार्गों मन का निरोध करने का दो मार्ग है ऐसे योग वासिष्ठ में ही आता है असाध्य कस्य च योग कस्यचि तत्वनिश्चय इस प्रकार के है दो मार्ग हैं, एक तो योग भी एक मार्ग है और तत्व निश्चय भी एक मार्ग है असाध्य कश्यचित योग किसी के पूर्व संस्कार नहीं है उपासना का संस्कार नहीं है तो योग में नहीं जा पाएगा और कश्यचित तत्व निश्चय कोई ध्यान तो खूब कर लेगा किन्तु तो कहेंगे वेदांत से निश्चय कर लीजिए वो कठिन है कहते दिमाग में जोर पड़ता है वो नहीं करेंगे ये दो उपाय है जगाध परमेश्वर ऐसा कहते हैं तो मन का निरोध का दो उपाय किंतु जो योग मार्ग में जाएगा वो मन का निरोध करके तुम पदार्थ का शोधन कर लेगा किन्तु उसका इतना ही कठिनाई है कि उसका तत्व पदार्थ शोधन नहीं होने से उसको जीवन मुक्ति का वो आनंद नहीं मिलेगा जिसको ये निश्चय वालों को मिलेगा ये तत्वनिश्चय वाला जानता है कि यह सब जो दिखने वाला कुछ है ही नहीं अर्थात रज्जु में जो सर्प दिखता है वो रजु यह सर्प है ही नहीं और योग मार्ग वाला क्या कहेगा सर्प हमको छू नहीं पाएगा सर्प सत्य है वो हमको छू नहीं पाएगा क्यों कहते हम तो ग्लास चेम्बर में है हम असंग है हमको छू नहीं पाएगा वेदांति कहेगा हमको छू नहीं पाएगा क्यों वो है ही नहीं ये दोनों में अंतर है करता जीवन मुक्ति का लाभ है इस मार्ग में अधिक है और योगी क्या करेगा बार बार उसका ग्लास चेम्बर में घुस जाएगा तो उसका डर लगे सर्प कहीं टन कर देगा वेदांतिक को यह कोई चिंता नहीं है क्योंकि सर्प है ही नहीं वो कहाँ दंशन करेगा वो दिखता है यथो तो न निर्विषयम मनो ये जो कहा गया इति यदुच्यते तदपि अविरुद्धम ये बात जो ये ब्रह्मबिंदु उपनिषद का शायद ये मंत्र है ये ही अविरुद्धम इसमें कोई विरोध नहीं है भाष्य में यथो तो श्लोक है यथो तो न क्रमते ज्ञानम ये ज्ञान कभी विषय के साथ संबद्ध होता ही नहीं इसलिए ये ज्ञान को असंग कहा गया टीका में आकांक्षा पूर्वक पूर्वाधक योजयति पहले आकांक्षा दिखा करके अर्थात शंका उठा करके फिर पूर्वार्धक का योजना भाष्यकार करते हैं। कथम तेसा महाज्ञानवत्व इत आह जो ये अखंड आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लिए उनको महाज्ञान वाला कैसे कहा जाएगा उत्तर देते है अजय सुजयु अर्थात अनुत्पन्न सुचलेश धर्मेशु आत्मसु सब समान अधिकरण हो गया वो अज है अज का अर्थ अनुत्पन्न है और अनुत्पन्न अर्थात जिसका उत्पत्ति नहीं होता है उसका चलन भी नहीं होता है कहते अचलेशु धर्मेशु खचल अर्थात कभी विजय संबंध होता ही नहीं धर्मेशु धर्मेशु जीवेशु जीवों का वास्तव स्वरूप तो ये अज ही है धर्मेश इसीलिए स्पष्ट करते हैं आत्मसु वही आत्मा है उसमें अजम अचलम उसमें अर्थात तो वो वास्तविक ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान भी अजम है अचलम है अजम अर्थात वो ज्ञान का उत्पत्ति नाश नहीं होता है और ज्ञान कभी विकारी भी नहीं होता है विकारी होने से चलो कैसे कहते हैं सबत, सभी तरीव औम प्रकाश जैसे सविता में उष्ण और प्रकाश वो इसका स्वभाव है वो कोई उत्पन्न होता है नाश होता है इस प्रकार की नहीं है अगर उष्ण और प्रकाश को अलग कर लेंगे सविता बोल करके कोई पदार्थ है और नहीं है इसलिए वही उसका स्वरूप है ये कोई कादाचित को कभी आ गया आगंतु का ऐसा नहीं है यत क्योंकि इस प्रकार है तस्माद असंक्रांतम अर्थांतरे ज्ञानम अजम तस्माद इसीलिए अर्थांतरे असंक्रांतम ज्ञानम अन्य विषय में संक्रांत संक्रमण स्पर्श नहीं हो जाता है ज्ञान का तो ये अजम ईश्यते किंतु हमारा ज्ञान तो विषय में संस्पर्श हो जाता है कहीं जो संस्पर्श होता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है ये वृत्ति संस्पर्श होता है अंतकरण का जो वृत्ति है वो विषयाकार हो जाता है बिंब तो केवल उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है बिंब का कभी संबंध होता ही नहीं टीका उत्तरार्धम व्यासस्टे श्लोक में उत्तरार्ध में, में कहा क्योंकि ज्ञान विषय संस्पृष्ट नहीं होता है इसलिए असंग भाष्य यस्मा न क्रमते अर्थांतरे ज्ञानम क्योंकि ये जो ज्ञान है चित्त ब्रह्म आत्मा अर्थांतर में अन्य के साथ इसका संबंध होता ही नहीं तेन कारणे न उसके लिए असंगम तत् तत्कीर्ति तद तत ज्ञानम इसलिए वो ज्ञानम असंगम कीर्तितम कीर्तितम अर्थात कहा जाता है आकाश कल्पम इतिश जैसा है आकाश जैसा अर्थात आकाश तो, तो, तो उत्पत्ति नाश वाला है किंतु व्यापक है असंग है आकाश का दृष्टांत जब ज्ञान आत्मा के साथ देते हैं असंग अंश को लेकर के दृष्टांत देते हैं उत्पत्ति नाश वाला तो आकाश भी है ये दूसरे लोग नया एक लोग आकाश को उत्पत्ति नाश वाला नहीं मानते हैं वेदांत कहता है उत्पत्ति नाश वाला है आकाश आगे टिका में नित्य विज्ञप्ति रूप से आत्मनो असंग सूचित इतिहा आत्मा असंग है ये नित्य विज्ञान वाला है अर्थात नित्य विज्ञान अर्थात कोई उत्पन्न होता है नाश होता है इस प्रकार नहीं है प्राग अपी सूचितम ये पहले से भी कहा गया आकाश संकल्प अजम अच्छा ये श्लोक पूरा हुआ इसका उच्चारण करेंगे यतो आगे टीका में कूटस्थ ब्रह्म सो स्वमते ज्ञानम असंगम इति उक्तम सो सिमते वेदांतमत में बारह नंबर टिप्पणी इतर विरहात विरहा जो ब्रह्म है कूटस्थ है वही वास्तविक एक ही तत्व है वही विद्यमान पदार्थ है बाकी कुछ नहीं है इसलिए ज्ञानम कोई दूसरा पदार्थ नहीं है तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से तो कोई दूसरा पदार्थ आ गया तो वृत्ति तदाकार हो गया और ज्ञान उसमें प्रतिबिंबित हो गया अगर कोई दूसरा पदार्थ नहीं है तो ज्ञान का प्रतिबिंबन नहीं है ये उत्तम मतांतरे पुनः ये तो अद्वित वालों का बात हो गया जो मतांतर अन्य मत है द्वैतों का मत वहाँ क्या होता है अगर पाठ संशोधन करना है मतांतरे पुनः स विषय स विषयत्वाद ज्ञान से असंग असंगत प्रसज्येत आह अन्य मत में क्या है स विषयत्वाद ज्ञान से ज्ञान त विषय है अर्थात बाकी सबका जो ज्ञान होता है वेदांतों को छोड़कर के उन लोगों का जो ज्ञान होता है उसका कोई ना कोई विषय रहता है स विषयत्वम इसलिए उनका ज्ञान कभी असंग हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा उनका तो विषय रहेगा ही रहेगा तो उसे क्या होगा कहते हैं कि अणुमात्री जायमाने तह, ततह, असंगता सदा असंगता सदा किमुता वर्णच्युति चुतिपिंग सदा अविपस्थित जायमाने जायमाने सदा असंगता नास्ति नास्ति सदा असंगता कित आवरणच्युति ज्ञानी अव्यवस्थित अज्ञानी षी अंत है अज्ञानिका अणुमात्र वैधर्मी जायम अज्ञानी के लिए अणुमात्र छोटा सा भी अगर वैधर्मी वैधर्मी अर्थात भिन्न पदार्थ थोड़ा सा भी अगर स्वीकार कर लेगा तो क्या हो जाएगा फिर कहेंगे तदा असंगता नास्ती सदा असंगता फिर उसका नहीं रहेगा जैसे योग वाला कहेंगे तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान और नहीं तो वृत्ति सारूपी इतर उतर हो जाएगा इसलिए उनका सदा दृष्ट सदा दृष्टि स्वरूप अवस्था में ऐसा नहीं होगा उनका वेदांत वाला कहते हैं सदा असंगता <coughs> ये द्वितोवादी वालों का सदाव संगता ऐसे नहीं होगा जो सदा असंगता नहीं होगा तो कि मत आवरण छूटी फिर ये आवरण अज्ञान का नाश होना ये फिर कहाँ हो पाएगा कि उनका तो कभी कभी संबंध होता है कभी नहीं होता है कहते हैं तो फिर होगा? आवरणनाश में अविवदृष्टिया दृष्टिया पदार्थ से जन्म अंगिकारे असंगत्वो अंगीकार ज्ञान से तदनुषि असंगे बंधध्वंसल प्रयोजन दूरापास्त अवृष्टिया अज्ञानिक दृष्टिस्में कस्य च पदार्थ से जन्म अंगीकार है कोई भी पदार्थ का है कि जन्म मान लिया तो हमारा खाली बास वृत्ति ही होती है और कुछ अधिक नहीं होती है कहते हैं वृत्ति को जो मान लिया द्वितीय पदार्थ हो गया तो ज्ञान से है ना फिर ज्ञान उसके साथ संघ कर जाएगा जो पदार्थ जन्म हो गया कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ कैसे इसको पता चला कहते ज्ञान हुआ तो ज्ञान उसके साथ संघ हो गया इसलिए कहते हैं ज्ञान से तद तो अनुसंगित्व न फिर ज्ञान असंग रहेगा नहीं रहेगा कहते हैं असंग तो अयोगे असंग नहीं रहा तो बंध ध्वंस लक्षणम प्रयोजनम दूरापास्तम अभी ज्ञान तो संघ हो गया अभिकारी हो गया अब फिर बंध ध्वंस अज्ञान न से ये तो धूर अपास्त वो तो धूर तो की बात है वो तो नहीं होगा इसलिए श्लोक में कहा कि मुता आवरण अच्छु आवरण अज्ञान इसका नाश कैसे होगा का कहते हैं। श्लोकाक्षरा बाधिना इतने मात्रे अल्पे वस्तुनि बहिर अंतरवा उत्पद्यमाने अ वैधर्म वस्तु बहित उत्पाद्य अभिपच्चिवेकिनता तदसंग कित वक्त आवर्णचिबंधनाशो न इतो अन्य इत इत कह पंचमी कहते हैं पंचमी क्या है टीका में कहते हैं विद्वान अद्वैतवादी पंचम्या परामृश्य थे जो विद्वान है अद्वैत ज्ञानी जो है उसको यहाँ पंचमी इत शब्द से कहा गया इससे दूसरों का इससे किससे कहते हैं ज्ञानी ज्ञानी कौन है अद्वैत ज्ञानी उससे जो अन्य लोग है वादी नाम अन्य अद्वैतवादक कहने वाले अणुमात्र थोड़ा के मान लिया अल्पेयप वैधर्मीय वस्तु नी थोड़ा सा भी वैधर्मीय वस्तु वैधर्मीय अर्थात आपने से भिन्न पदार्थ मान लिया आपने से भिन्न बहिर्तरवा तीन नंबर टिप्पणी दे दिया बहिर्तरवा बहिर्घटा आदि वस्तु नी इसे बाहर है अंत है सुख आदि वस्तु अंदर में सुख दुख है बाहर में घट आदि है जाय मानव अभ्युपगते अगर इसको स्वीकार कर लिया ऐसा कोई पदार्थ जाय मान उत्पन्न होता है वैदांति भी कहता है कि उत्पन्न होता है जैसा लगता है इतना ही अंतर है कल्पित तो मानना और वास्तव मानना ये दोनों में अंतर है जायम मानवे नभ्युपगत नास्ती असंगता इसलिए ज्ञान में कोई असंगता नहीं सती विषय अवश्य संसर्ग इत्यर्थ विषय अगर है तो निश्चित संसर्ग होगा क्योंकि विषय होने में प्रमाण क्या है ज्ञान तो ज्ञान हुआ तो संसर्ग तो हो ही गया इसलिए विषय हो गया तो संसर्ग नहीं होगा ये तो संभव ही नहीं है भाष्य में बहिर्तर व जायमान जायमान का अर्थ उत्पद्य उत्पन्न होने पर अविपश्चित हो। जो विपश्चित नहीं है अविपश्चित अर्थात अविवेकिन जिसका विवेक नहीं है विवेक नहीं अर्थात आत्मा अनात्मा का विचार करके स्पष्ट नहीं कर पाता है उसका ष्टअ है असंगता असंगता का अर्थ असंग असंग असंग तो उसका फिर असंगत्व नहीं हो पाएगा दूसरा विषय आ गया था तो तदाकर ज्ञान होगा तो असंग नहीं होगा हो। किम उत वक्तव्यम कित श्लोक में दिया किम उत किम उत का अर्थ किम वक्तव्यूत का अर्थ क्या कहना है आवरण च्युति अर्थात बंधनाशो नास्ती उसका बंधन नाशन नहीं होगा इस बारे में क्या कहना है विषय अगर आ गया तो फिर बंधन नाशन कहाँ है विषय अर्थात वास्तव विषय आ गया तो कल्पित तो विषय निश्चय हो रहा है तो ठीक है वास्तव विषय स्वीकार कर लिया तो फिर बंधन आसन ये सत्तानबे श्लोक उच्चारण करेंगे तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है न चेद आवरण च्यु न चेत आवरणच्युतिर ईते आवरण च्युति अगर नहीं होता है तो फिर आवरण स्वीकार कर लेते हैं तरी स्वीकृतम एवं आवरण अर्थात आवरण नहीं हटता है अर्थात आवरण एक पदार्थ तो है आपने मान लिया आशंक्य आह इसका उत्तर देते हैं आवरण मान लिये अर्थात एक तो मैं हूं और एक दूसरा आवरण है द्वी तो आ गया इस पर... करके आवरण तो अगर आप कहते हैं कि आवरण च्यूती नहीं हुआ अर्थात आवरण रहता है दूसरे लोग में आवरण रहता है ज्ञानी में नहीं है अर्थात आप आवरण पदार्थ को, को मान लिए उसके लेके द्वितापत्ति हुआ अर्थात वेदांतिक कहता है आप अगर मुक्त है तो सभी जगत में मुक्त है क्यूँ बाकी कोई है ही नहीं है ही तो जीव है अगर वही मुक्त हो गया तो फिर बाकी कहा है कहते इतने सारे जीवो दिखते हैं कहते जीवो दिखते हैं ना जीवों का शरीर मनोबुद्धि दिखता है शरीर में मनोबुद्धि दिखता है तो उसको लेकर के कैसे नाना जीवो कैसे कहेंगे एक ज्ञानी तो सभी ज्ञानी तो इसलिए कहते हैं ये बड़ा सरल उपाय भी है एक ज्ञानी तो सभी ज्ञान इसलिए किसी ज्ञानी के साथ सट जाना है वास्तविक तो ये सबसे उच्च कोटि के उपाय है जितने साधन किया जा सकता है तो किसी ज्ञानी का प्रत्यक्ष शरण में रहना ये सबसे ऊंचा साधन है ये जगत में कहा जाता है ज्ञानी अर्थात श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठा तो प्रत्यक्ष शरण में रहना ये सबसे ऊंचा साधन है अलब्धा वरण सर्वे, सर्वे। धर्म प्रकृति निर्मला मुक्ता मुक्ता इति नायका बड़ा कठिन ये सब कार्य का कह रहे हैं अभी सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला अलब्धावरण आदो बुद्धा तथा मुक्ता तो बुद्ध्य नायक उत्तराध तो जैसा है सर्वे धर्मा धर्म अर्थात जीवा क्यों उनको धर्म कह देते कहते हैं इति धर्म वो जीव ही शरीर का धारण करता है शरीर मन बुद्धि को धारण करता है अधिष्ठान वन करके उसलिए उसको धर्म कहा जाता है धरती धर्म मनिन प्रत्यय हो गया मनिन प्रत्यय किंतु कृत्य लुटो बहुलम्ब होकर के वो अन्य अर्थ में भी हो जाता है नहीं तो भाव में होना चाहिए मनिन कर्ता अर्थ में भी हो जाए अथवा धीर्य इति धर्म वो तो कर्मणी हो गया तो धरती धर्म कहने से आत्मा को ब्रह्म को धर्म कहा जाएगा तो ब्रह्म कैसे धारण कर लिया कहना जैसे धारण करना आरम्भ कर दिया उसको जीवो कह दिया गया जिसको धारण करता है वो ब्रह्म है किसको धारण करता है कहते हैं ब्रह्म को धारण करता है कैसे कहते हैं अंतकरण वृत्ति रूप बना करके ये जो हम यादादी रहे वह धर्म कह देते हैं मीमांस लोग कहते ये उपाय होने से इसको भी धर्म कह देते हैं वास्तविक धर्म ये नहीं है वास्तव धर्म है तो ब्रह्म ही है और उसका दो व्याख्यान होगा धृयत धर्म अंतकरण में वृत्ति में प्रतिबिंबित होना ये धृयत और वो धरती धर्म अर्थात अधिष्ठान करके ये सबको धारण कर तो रहे अर्थात धर्म शब्द का अर्थ तो ब्रह्म ही है सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला प्रकृतियां निर्मला अर्थात स्वभाव से ये निर्मल है तो कभी उसमें कोई विकार हो ही नहीं पाएगा तो स्वभाव से निर्मिल, निर्मल है इसलिए अलब्धावरण बहुग्री है अलब्धम आवरणम ये उनमें कोई आवरण कभी नहीं है क्यों कहते हैं स्वभाव से तो शुद्ध है निर्मल है उसमें आवरण कैसे आ जाएगा इसलिए आदो बुद्धा आदो अर्थात आदित्य आदित्य गंत अच्छा कहीं आदि था कहते हैं कहने के लिए आदित्य तो कह देते है अर्थात सदा सदा ये बुद्ध है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप हो गया तथा तो मुक्ता इसलिए मुक्त है तो अगर ये सब मुक्त है निर्मल है आवरण नहीं है तो फिर बुद्ध्यंत कहा जाता है इसको ज्ञान प्राप्त हुआ कहते हैं नायका अर्थात ज्ञानी लोग कहते हैं कि इसको अर्थात जानते हैं अज्ञान लोग साधन करके इसको प्राप्त करते हैं ऐसे विद्वान लोग कहते हैं बुद्धिंत इति अंत इति बुद्धि वास्तविक नहीं है बुद्धि इति ऐसा कहते हैं ठीक में बोधित्व तरह ही अगर ये आवरण कभी नहीं है तो फिर उनको वो उनको बोध होता है ऐसा कैसे कहते हैं इसलिए कहते हैं आसंख्य बोधन शक्ति मत्वाति इतिहा बोधन शक्ति मत्वात, आठ नंबर टिप्पणी आठ नंबर है वहां बोधन शक्ति के ऊपर टिका में वो आठ करना है सात तो तरही के ऊपर आ गया था बोधन शक्ति मतवाद टिप्पणी में बोधन इत्यादि ज्ञानत्व वृत्त ज्ञानत्पादक समिप्पणी में आठ नंबर टिप्पणी में ज्ञानत्व ज्ञानत् बिंदी चाहिए वृत्त ज्ञानत्व संपादक सामर्थ्य बक्वा वृत्ति में ज्ञानत्व संपादन कर सकता है अर्थात ये जो चैतन्य है वृत्ति को ज्ञान बना दे सकता है वास्तविक वृत्ति ज्ञान नहीं है ये जो दर्पण है वो प्रकाशमान है क्या स्वरूप दर्पण प्रकाशमान नहीं है किंतु सूर्य ये दर्पणों को प्रकाशमान बना सकता है प्रकाशक बना देता है वास्तविक दर्पण प्रकाशक नहीं है किंतु सूर्य दर्पणों को प्रकाशक बना दिया पहले वो स्वयं प्रकाश हुआ हो करके दूसरो को भी प्रकाशित कर दिया इसलिए कहते हैं ज्ञानत्व संपादक सामर्थ्य है चैतन्य में वृत्ति को ज्ञान बना दिया तो इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धिंते वृत्ति को ज्ञान बना देना ऐसा वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाना टीका में शंकोत्तरत्व न श्लोकम अवतारे शंका का उत्तरत्व न श्लोक का अवतारण करते है भाष्यकार तेषा साम, तेम अर्थात तो ज्ञानी नाम आवरण च्युतिर नास्ती इति ब्रुवताम स्व सिद्धांत अभ्युपगतम तरी धर्मा आवरण अज्ञानियों का आवरण च्यूती नहीं है अगर ऐसे भ्रुवता वेदांति नाम कहने वाले वेदांतियों का स्व सिद्धांत में अपना सिद्धांत में तरह ही अभ्युपगतम धर्मान आवरण तो अर्थात जीवों में आवरण हो ऐसा आप मान लेते हैं क्योंकि अज्ञानियों का आवरण नाश नहीं होता है कहते अर्थात आप कुछ आवरण पदार्थ को मान लिये ये शंकात्या भाष्य में उतर देते हैं न इति उच्चते ऐसा नहीं है टीका में अविद्व दृष्टिया एव अविद्यावरण सिद्ध्य न तत्तु दृष्टिया इति अभिप्रेत्य व्यासठ अविद्व दृष्टिया अज्ञानी का दृष्टि से अविद्या आवरण ऐसे सिद्ध कहते हैं न तत्तु दृष्टिया तत्व दृष्टि से ये नहीं है ते सब विवेक चूड़ाम इत्यादि में ये सब तो श्लोक भगवान भाष्यकार एकदम भर दे है तो ये तमस्तम कार्य मनर्थ जालम न दृश्यते सत्य उदिते दिने से ऐसे कहते हैं तमह अंधकार अंधकार का कार्य वस्तु को नहीं दिखाई देना ये सब तमस्तम कार्य मनर्थ जालम ये सब अनर्थ अंधकार हो जाएगा कुछ दिखेगा नहीं न दृश्यते दिने से उदिते सत्य दिने से सूर्य सूर्य उदय हो जाने पर ये सब ये नहीं दिखता है तथा तो आनंद रस अनुभूतो इसी प्रकार के आनंद का रस अनुभव होने से हो जाने से नैवास्थ बच दुख बंधन भी नहीं है दुख का गंध भी नहीं है अर्थात तत्व दृष्टि से ये सब नहीं है भाष्य में कहा अलब्धा अलब्धावरण आवरण है ही नहीं आगे कहते हैं अलब्धम अलब्धम अर्थात तो अप्राप्त आवरणम रहिता अविद्यालब्धमर्था किसको अप्त आवरण अविद्याबंधन अविद्यादिबंधन आवरण जिसको कभी प्राप्त ही नहीं हुआ सदाधावरण ये धर्म आवरण नहीं है बंधनरहितर्थ आगे कहा गया प्रकृति निर्मला प्रकृति से निर्मल प्रकृति स्वभाव स्वभाव से शुद्ध है स्वभाव शुद्धा आगे कहा गया आदो बुद्धा अर्थात सर्वदा ये ज्ञान स्वरूप ही है तथा तो मुक्ता मुक्त भी कहा गया शुद्ध है बुद्ध है मुक्त है तस्मा यस्माद नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त क्योंकि ये नित्य शुद्ध है बुद्ध है मुक्त स्वभाव है इसलिए बंधन रहता ऊपर में दे दिया ना बंधन रहता इत्यर्थ क्यों है कहते नित्य शुद्ध है बुद्ध है मुक्त स्वभाव है टीका में उक्त अर्थे हेतु कथनाथ विशेषण त्रय उर्थे अर्थात अलब्धावरण इस अर्थ में तीन हेतु दे दिया क्या हेतु कहते बुद्ध मुक्त और शुद्ध शुद्ध बुद्ध मुक्त ये आगे टीका में तस्मात् बंधन रहता पूर्वेण संबंध पूर्व वे है वहाँ एक थोड़ा नहीं है ठीक है इति पूर्व न सम्बन्ध क्यूंकि भाष्य में तृतीय पंक्ति में कह दिया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसलिए द्वितीय पंक्ति में है बंधन रहिता उसका ऊपर में है ना क्योंकि इस प्रकार है इसलिए बंधन रोहिता है टीका में आत्मा यथोक्त न सिद्धति आक्षिपति पूर्व पक्ष कह रहा है कि आत्मा अगर इस प्रकार के स्वभाव वाला होगा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होगा फिर उसको बोधा अर्थात ज्ञान वाला ऐसे नहीं कहा जाएगा जो जानता है उसको बोधा कहा जाता है अभी बोधित्व आत्मा में नहीं आएगा पूर्व पक्ष शंका करने से सिद्धांत उतर जाता है यदि एवं पूर्व पक्ष पहले करा यदि एवं कथम तरी बुद्धिंत उचित बुद्धियंत सिद्धांत कहता है यदि एवं एवं अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अगर है कथम तरी इति फिर उनको ज्ञान होता है ऐसा कैसे कहा जाता है वो तो सदा ज्ञानी है सभी जीवन सिद्धांत कहता है उचित उत्तर देते हैं टीका में पाद उत्तर मह दूसरा पाद श्लोक का दूसरा दूसरा पाद नहीं अर्थात ये चतुर्थ पाद बुद्धियंत इति नायक टीका में पादान्तर अर्थात चतुर्थ पाद के द्वारा भाष्य में नायक नायक स्वामी, ना? स्वामी, स्वामी, तो स्वामी न स्वामी समर्था स्वामी अर्थात कपड़ा वाला स्वामी नहीं है स्वामी अर्थात वास्तविक स्वामीन ऐश्वर्य ऐसे सूत्र है पाणीनी मौर्षि का जिसके पास वो ऐश्वर्य है वही स्वामी है ऐश्वर्य क्या है कहते हैं आत्म तो ही ऐश्वर्य है बाकी पत्थर कंकर से ऐश्वर्य नहीं है ज्ञान ही ऐश्वर्य है तो समर्था बोधुम अर्थात तो बोधन शक्ति मत स्वभाव इत्यर्थ ये सब जो जीवात्मा है उनमें बोधन और शक्ति का सामर्थ्य है इसलिए उनको सब बुद्धिंते कह दिया जाता है बोधन और शक्ति सामर्थ्य अर्थात प्रतिबिंबित तो हो सकते हैं ब्रह्माकार वृत्ति में इसलिए कहा गया चित स्वरूप है चैतन्य है टीका में मुख्य वे क्रियाकर्ता रो प्रकृति प्रत्याभ्याम अभिधेयो अभिधे इति आशंक्य तो यहाँ जो बुद्ध अवगमन धातु रहा और त्रिच प्रत्यय रहा तो पूर्व पक्ष वेदांति को कहता है आप बुद्धिंत इसी प्रकार की ये बात को आप कल्पित कह दिए क्यों वह तो आदि बुद्धा है इसलिए बुद्धि जो कहते हैं ये कल्पित है पूर्व कहता है कि ये जो तो बुद्ध धातु है और त्रिच प्रत्यय है ये दोनों कल्पित क्यों हो जाएगा बुद्ध धातु का अर्थ वृत्ति त्रिचि प्रति अर्थात तो उसमें प्रतिबिंबित तो होना अर्थात तो ज्ञान बना देना वृत्ति को ज्ञान बना देना तो ये दोनों ये अब कल्पित तो कैसे कह देते हैं? ये मुख्य है ये कोई गौण उपचार नहीं है पूर्व पक्ष टीका मुख्य वो वो क्रियाकर्ता रो क्रिया ये करता है और ज्ञान जो है वो क्रिया है ये दोनों मुख्य है कोई गौण नहीं है क्योंकि सिद्धांत मत में वृत्त तो ज्ञान तो उपचारात्म वृत्ति को ज्ञान कहा जाता है ये गौण प्रयोग ज्ञान तो वास्तविक चैतन्य है तो पुरोपक्ष कहता है मुख्य है क्यों गौण कहेंगे कौन मुख्य है कहते हैं है करता। वो कौन है कहते हैं प्रकृति और प्रत्यय प्रकृति हो गया बुद्ध धातु प्रत्यय हो गया त्रिच ये दोनों मुख्य लेना चाहिए अभिध है ये दोनों कहना चाहिए आशंक्य सिद्धांत कहता है कि नियम उदाहरणाभ्याम निरस्यती नियम भी कहता है और उदाहरण भी देता है तो भाष्य में यथा नित्य प्रकाश प्रकाशस्वरूप सबता प्रकाशते इति उच्यते यथा वा निवृत्त ग्यमेव इति उच्यते तद्व नित्य प्रकाश स्वरूपो प्रकाशस्व सर्वदा प्रकाश प्रकाशरूप है तो उसको कहा जाएगा प्रकाशते वहाँ आप एक धातु और एक उसका कर्ता कैसे व्यवहार कर देते हैं वो क्या करता है वो तो स्वाभाविक रूप से है ऐसा जैसे कहेंगे जो स्फटिक होता है वो स्वच्छ होता है तो होता है क्या उसका तो स्वरूप है यहाँ कोई कर्तृत्व तो नहीं है दूसरा देते हैं नित्य निवृत्ति गतयोपि नित्य में सैलाश तिष्ठती जो पर्वता तिष्टी तिष्ठंती में धातु क्या है स्था, स्था धातु का अर्थ क्या है गति निवृत्त गति का निवृत्ति हो जाने से तिष्ठंति कहा जाएगा ये पर्वत कभी गति करते थे और उनका गति निवृत्त हो गया इस प्रकार के कहा जाएगा कहते तो नहीं है फिर भी सैलाश तिष्ठंति कहा जाता है वहां धातु का कोई अर्थ नहीं है फिर भी कह दिया जाता है ये उच्चियंत तद्वत ऐसा ही ऐसा ही नियम कह दिया इसलिए इस प्रकार की जब प्रश्न करते थे पुराण में उसका उत्तर दिया जाएगा ये पर्वत सब पहले उड़ते थे ये सब किन्तु उड़ते उड़ते कहते ना सब इधर उधर धक्का लगकर के सब नाश कर दिए इसलिए इंद्र क्या के सब वज्र लेकर के उनका सब पक्ष छेदन कर दिया बेचारे सब बैठ गए तो बालक प्रश्न करेगा तो उत्तर दे पुराण में इसी प्रकार के सब उत्तर मिलेगा इनका पहले पक्ष था और छेदन कर दिया इंद्र ने ये है पुराण की बात अच्छा ये श्लोक उच्चारण करेंगे अठानवे श्लोक में समय हो गया ओ पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्णमुदच्य पूर्णश पूय पूर्णमेवशिष्य शाति शाति शाति शंकरं शंकराचार्यं शव वादरायण सूत्र भाष्य पृतौदे भगवेश गुरात्म्मीति मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओं शाति शांति शांति, शांति, शांति। हाँ बोलिए